पानी मिला हुआ दूध जिस दिन पचने लगेगा तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे सादा दूध पचने की जो है उसमें शक्ति आ जाएगी और सादा दूध जब पचने लगेगा तब गाढ़े दूध को भी पचाने की शक्ति आ जाएगी माता के हृदय में प्रवेश होकर के हम देखें कहा पक्षपात है श्रुति में कहीं पक्षपात नहीं है शास्त्र में कहीं पक्षपात नहीं है किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है अस्तु यहाँ पर हमको केवल इतना ही विचार करना है एक पक्ष दे दिया अकामयमान जो है वह ईशावास्य गुम सर्बम इसका बड़े निर्भीकता से बड़ी योग्यता से अभ्यास कर सकता है और जिस दिन अभ्यास के द्वारा वह साक्षात्कार कर लेगा उस दिन तो सारा विश्व उसके अंदर हो जाएगा उस दिन के बाद उसका व्यवहार ही बदल जाएगा उस दिन के बाद उससे जो कुछ भी उसके शरीर से होगा जो कुछ भी उसके मन से होगा वह विश्व कल्याण के लिए होगा दूसरा व्यक्ति विश्व कल्याण की बात कर सकता है विश्व कल्याण का बहाना बना सकता है पर विश्व कल्याण कैसे कर सकता है जब तक सारे विश्व को अपने अंदर नहीं ले लिया वह तब तक विश्व कल्याण की बात ही होती इसलिए जो है इसलिए है यहाँ पर व्यवहार का भी कहीं विरोध नहीं है परमार्थ का भी कहीं विरोध नहीं है परंतु जब हमको ये गाढ़ा दूध नहीं पचता है क्या लक्षण है नहीं पचता है जगत की कामना शेष है शरीर का अहंकार हम नहीं छोड़ सकते हैं गाढ़ा दूध हमको नहीं पचता है श्रुति ने कहा कर्माणी कोई बात नहीं आप ध्यान देंगे ज्ञानी का व्यवहार नहीं है, है स्वभाव का वहा श्रुति कर्तव्य का निर्धारण ज्ञानी के ऊपर नहीं करती है क्योंकि उसका कोई कर्तव्य विशेष नहीं है पर उसके शरीर से इंद्रिय से मन से होगा क्या वो होगा क्या जो होगा वही कल्याण है वही अनुग्रह शक्ति है अब जब हमारे संसार की वासना अभी शेष है पर इसमें भी दो प्रकार के लोग हो गए शास्त्रीय दृष्टि में भी दो प्रकार के लोग हो गए एक तो कौन हो गया संसार की वासना शेष है मैंने संसार की वासना लेकर के जो है वह निरंतर चल रहा है उसमें पहले दो कोटि करिए शास्त्र को छोड़कर के संसार की वासना की त्रिपूर्ति में लगा है दूसरा कौन है शास्त्र को लेकर के संसार की वासना की पूर्ति में लगा है ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया शास्त्र को छोड़कर के संसार की वासना की पूर्ति में लगा है निश्चित उसकी वासना की परिसमाप्ति नहीं होगी वह पूर्ति नहीं कर सकता है तृप्त नहीं हो सकता है वह आगे नहीं बढ़ सकता है वह अपने जीवन में निरंतर अभाव बढ़ाता जाएगा वह कर्मों का सेवन नहीं कर सकता है अंत में मृत्यु के समय उसको बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा शास्त्र के अनुसार अपनी कामना के पूर्ति में लगा है उसमें अंतर है वह शास्त्र के अनुसार लगा है इसलिए धर्म पर खड़ा होकर के जगत की कामना कोई पूर्ति में लगा है वह निश्चित ही धीरे धीरे तृप्ति के तरफ बढ़ेगा और वह योग्यता के मार्ग में चले एक तीसरा है जिसका यहां प्रसंग है क्योंकि सकाम कर्मों का अनुष्ठान यहाँ पर नहीं है वो तो आप जो है कर्म कांड में वह आपको मिलेगा यहाँ पर सकाम अनुष्ठान नहीं है यहाँ पर व्यक्ति है कामना उसकी जरूर है परंतु कामना की पूर्ति उसको अंदर से इष्ट नहीं है वह कामना की पूर्ति अंदर से इष्ट नहीं है वह चाहता है कि वह ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए हमारा हृदय कामना रहित हो जाए कामना है पर वह साधन के द्वारा परमेश्वर के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है संत के पास बैठकर क्या प्राप्त करना चाहता मेरा हृदय कामना से रहित हो जाए यह प्राप्त करना चाहता है दोनों में अंतर हो गया देखिए ये पहला भी कामना में है दूसरा भी कामना में है पहला भी शास्त्र के अनुसार चल रहा है दूसरा भी शास्त्र के अनुसार चल रहा है पर कामना है पर वह उसको छोड़ने में समर्थ नहीं है पर वह चाहता है कि मेरे हृदय से कामना समाप्त हो जाए भागवत में तो पद पद पर ये बात आती है। यही वरदान मांगता है भगवान श्री भक्त कि भगवान इस हृदय को निष्काम कर दो जब भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं वरदान मांग लो तो वह भक्त जो है वह कहता है आप ऐसा छल क्यों करते हैं मेरे साथ आप माया क्यों हमारे ऊपर फेंकते हैं आप सोचते हैं कुछ मांग लेगा मुझे फुर्सत मिली <laughs> अरे यही तो आपका कहना है वो भगवान से कहता है ये आपका अच्छा बहाना है कह रहे मैं प्रसन्न हूं मांग लो क्यों आप ऐसा कहते हैं इसलिए इसलिए जो है आप कहते हैं कुछ मांग लेगा अपने को फुर्सत मिल गई ये आप उसमें मस्त हो जाएगा मैं अपने में मस्त रहू भक्त पहचान लेता है भक्त कहता है ऐसा छल मत करिए भगवत फिर भी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता महापुरुष कोई चीज यदि देता है तो नहीं नहीं करते लोग भले ही उसकी इच्छा न हो पर नहीं नहीं करते हैं क्योंकि तो महापुरुष के तरफ से चीज आ रही है क्या पता इसमें कोई रहस्य हो इसलिए जब आप कहते ही हैं कि मांगो तो मैं मांगता हूं और मांगता यही हूं कि मेरा हृदय कामना रहित हो जाए किसी ने कहा मांगता मैं यह हूं कि सारी जगत का जो दुख है वह मैं भोगू सुख वह भोगे पर दुख मैं भोगू ऐसे ऐसे मांगने वाले हुए जो कामना को सर्वथा छोड़ना चाहता है जो तो कामना को छोड़ना चाहता है अभी कामना है पर कामना को छोड़ना चाहता है उसी के विषय में यहाँ पर चर्चा है उसी के लिए कहावन ने वे कर्माणी जिजी विशेष च्छत तो निश्चित कर्म कर कर्म को मत छोड़ नहीं तो कामना नहीं जाएगी न कर्मणा मनारंभिया निष्कर्म में पुरुष उष्णुति इसलिए कर्म तो कर और फल की तरफ मत देख कर्तव्य बुद्धिया कर्म अनुष्ठान करो कर्तव्य जो है वह कर्तव्य बुद्धि से जो कर्मानुष्ठान है इसी को बताया कि कामना रहित कर देगा तुम्हारे जीवन को और जब तुम्हारा जीवन कामना रहित हो जाएगा तो वह जो है गाढ़ा दूध पचने की सामर्थ्य अपने आप हाँ आ जाएगी इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए अब एक जो गंभीर बात यहां पर बतानी है दो ही मार्ग गीता में भी बताया दो ही मार्ग उपनिषद में भी बताया कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग एक तो अकामयमान का मार्ग है एक कामयमान का मार्ग है तो कोई अन्याय हो गया क्या क्योंकि भक्ति की बात तो कुछ कहा ही नहीं एक तीसरा मार्ग यहां कहना चाहिए था भक्ति का मार्ग उसको उपनिषद भी नहीं उपनिषद ने भी नहीं कहा और जहां मार्ग का आया, वहां महाभारत में में या गीता में भी दो ही मार्ग कहा, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग कहा, इसमें रहस्य है आपके पास भाव शक्ति है ये भाव शक्ति अद्भुत है इस भाव शक्ति को आप कर्म के साथ भी जोड़ देंगे तो कर्म में जैसे सोने में सुगंध हो ऐसे हो जाएगा ये भाव शक्ति को सीधे परमेश्वर के साथ भी आप जोड़ सकते हैं यदि सीधे परमेश्वर के साथ इस भाव शक्ति को जोड़ देंगे तो परमेश्वर तत्व को समझने की आप में योग्यता आ जाएगी इसलिए भाव शक्ति का मार्ग पृथक नहीं है भाव शक्ति को कर्म के साथ भी जोड़ा जा सकता है उपासना का कर्म का कहीं भी विरोध नहीं है अभ्यास में किसी प्रकार का विरोध नहीं बन सकता है पर ज्ञान में और जो है इस कर्मानुष्ठान में यह विरोध है कि वह अका, अकामे मान आप बने नहीं और अकामे मान अभी बनना चाहते हैं और तब अकामय कि जब अकामे मान बन जाएंगे इतना मात्र अंतर है जब तक आप उस कक्षा तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक, तक जो है आप उस दूसरी कक्षा में बैठ करके जरूर पढ़ना पड़ेगा आपका लक्ष्य है उस कक्षा को प्राप्त करना पर आपको नीचे की कक्षा में पढ, जो है बैठना पड़ रहा है क्यों बैठना पड़ रहा है अन्याय से नहीं बैठना पड़ रहा है आपकी योग्यता से बैठना पड़ रहा है यह भेद ऊपर से नहीं है यह भेद आपके तरफ से है आपने अपने हृदय को अभी इतना योग्य नहीं बनाया इसलिए नीचे के कक्षा में आपको बैठने पड़ेगा पर नीचे की कक्षा में बैठ करके यदि आगे की कक्षा आपके लक्ष्य में है तो आप कक्षा कक्षा से वहां निश्चित पहुंच जाएंगे इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं इसलिए कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग दो ही मार्ग रखा तीसरा नहीं रखा अभी युग उपासना है वो उपासना को आप कर्म के साथ जोड़ दीजिए आप कर्तव्य बुद्धिया कर्म कर रहे हैं इसी को गीता कहती स्वकर्मणा सम्यर्म बिंदु आप अपने कर्तव्य कर्म को परमेश्वर के साथ जोड़ दीजिए आप परमेश्वर के साथ जोड़ देंगे तो आपका कर्तव्य कर्म जो है आपको झट ऊपर उठाएगा आप में जो है बल आ जाएगा और जहाँ परमेश्वर बल आया वहीं आप समर्थ होंगे क्योंकि नायम आत्मा बल ही नहीं लग गया यदि परमेश्वर बल आपके अंदर नहीं है यदि एकाग्रता का, का बल आपके अंदर नहीं है यदि जो है वह जगत के पदार्थ आपको बाहरी ही खींच रहे हैं तो आप कमजोर हैं इस कमजोरी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा मैं बार बार कहता हूं कि आपको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा यदि सच्ची चीज प्राप्त करना चाहते हैं झूठलाने से काम नहीं चलेगा जगत में जो है वह झूठलाने से भी थोड़ा काम चल जाता है सच्चा निथुनी कृत्य व्यवहार सच झूठ को मिलाकर करके चलता है सच को छोड़ करके तो नहीं चल सकता है देखिये माताएं जो है साड़ी पहनती हैं। साड़ी में सूत ही है और तो कोई चीज नहीं है पर आजकल रंग बिरंगी साड़ियां बनती जा रही है क्या अंतर हो गया यही माया है पहनना तो सूत ही है कान तो सूत ही देखा देगा पर माया है दिखेगा कैसा दिखना चाहिए गुलाब का फूल आपके सामने ऐसे आ रहे हैं मैंने पूछा सुगंधी कहां गई इसका विकास क्यों नहीं करते हो कहा वो हमारे हाथ की चीज है माया माया का विस्तार करना हमारे हाथ की चीज है पर सत्य का विस्तार आप नहीं कर सकते जितना जितना माया का विस्तार होता है उतना उतना सत्य ढकता जाता है जितना जितना बड़ा बड़ा भारी गुलाब का फूल आपके सामने आएगा उतनी सुगंधी का पता आपको नहीं लगेगा सुगंधी माया से आवृत हो जाएगी माया नष्ट नहीं कर सकती है सत्य का संस्कार इसीलिए समझना चाहिए असत्य का संस्कार सत्य को नष्ट नहीं कर सकता है पर सत्य का का संस्कार संस्कार असत्य को धक सकता है माया का संस्कार जो है धकता है माया जो वह इसीलिए आजकल माई दृष्टि हमारी ज्यादा हो गई इसलिए रंग बिरंगी साड़िया रंग बिरंगी सारी चीज बनने लगे क्योंकि हमारी दृष्टि रंग पर ही टिकती है तत्व तो पर नहीं टिकती है तो जैसा जैसा जो है वह विकास होता है उसी उसी प्रकार का जो है वह लोग जो है वह प्रदर्शन करते हैं तो मैं यहां पर कह रहा था जो कर्म है कर्म जो है, इसका उपासना के साथ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है इसलिए आप उपासना कर्म दोनों एक साथ कर सकते उपासना के लिए कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं एक गंभीर बात है आप उपासना कर, करना चाहते हैं भगवान का कर्म छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं कैसे आप जो कर्म कर रहे हैं उसको भगवान के साथ जोड़ दीजिए यही तो उपासना है इसी का नाम उपासना है आप कर्म कर रहे हैं फल के लिए आप कर्म कर रहे हैं कर्तव्य दृष्टि से आप उसको भगवान के साथ जोड़ दीजिए बीच में भगवान को रखेंगे तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपकी अहंता का पोषण नहीं होगा नहीं तो सत्कर्म करने वाला जो जरा भी कर्म से हीन है उसके प्रति तो ऐसा टूट पड़ता है मानो जो है अपने से बहुत दूर है वह दूर नहीं है पर जब अहंकारी एक चीज का हमारे अंदर उदित होता है जब का अहंकार हमारे अंदर उदित हुआ है पर दुष्कर्म करने वाले पर टूटने का शास्त्र कहां कहता है पर वह अहंकार हमको दुष्कर्म करने वाले को आत्मरूप से गृहित नहीं करने देती कि उसके जो है वह दुष्कर्म को निकालने के लिए अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती उसको तो बहुत दूर फेक देती है इसलिए कहा कि नहीं उपासना का कर्म के साथ कहीं भी विरोध नहीं है इसलिए आप उपासना करना चाहते हैं आपको कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आप कर्म को कर्तव्य बुद्धि से करिए उसको परमेश्वर के साथ जोड़ दीजिए आपकी उपासना और कर्म मिलकर के आपको ऐसे स्थान में पहुंचा देंगे कि जहां पर जो है आप देखेंगे कि आप की आपके अंदर की कामना पता नहीं कहाँ चली गई आप सर्वात भाव में पहुंच जाएंगे और सर्वात भाव के बाद जो आपकी आप आपसे व्यवहार होगा वह व्यवहार तो एक अद्भुत व्यवहार होगा जिस व्यवहार के लिए हम कोई लक्षण नहीं कर सकते इसलिए श्रुति यहाँ आपको बताना चाहती है और बताने के लिए बताने की भी प्रक्रिया होती आपको एक आश्चर्यजनक प्रक्रिया मिलेगी पहले कर्म की केवल कर्म की निंदा करेगी श्रुति और केवल उपासना की निंदा करेगी पर श्रुति का तात्पर्य निंदा करने में नहीं है निंदा करने में नहीं है का कहना यह है कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जो ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं पर कर्म का बड़ा अहंकार है वो कहते हैं कि हम तो सत्य बोलते हैं सत्य व्यवहार करते हैं और जो है वह इस प्रकार के जो है सेवा करते हैं ये सारी चीजें करते हैं ईश्वर की आराधना करने की क्या आवश्यकता है ईश्वर क्या जो मैं कर रहा हूं इसी का फल देगा कि अपने तरफ से कुछ दे देगा मैं जैसा कर्म करूंगा ऐसे फल ईश्वर जब देता है तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है हाथ वह जोड़े कि जिसका कर्म में खोट हो वो कहते हैं जिसके कर्म में खोट हो वह हाथ जोड़े मेरे कर्म में खोट नहीं है मैं क्यों हाथ जोडूं ईश्वर anyway? के सामने नहीं शास्त्र ये नहीं कहता है शास्त्र कहता है कि ईश्वर के साथ यदि तुम अपने कर्म को संबंधित कर दोगे खोट के लिए संबंधित करने की नहीं बात नहीं है तुम अपने कर्म को संबंधित करोगे तो तुम्हारे कर्म में बड़ी दिव्यता आएगी तुम्हारा हृदय विशाल हो जाएगा इसलिए पहले यहां पर निंदा वाक्य आएगा कि जो ईश्वर को ठोकर मार करके केवल कर्म में लगे हुए हैं श्रुति कहती है वो अंधकार में है अंधकार में वो घोर अंधकार में बहुत बड़े अंधकार में है क्यों कि वह अपने सीमित अहंता का पोषण कर रहे हैं वह सीमित अहंता उनकी अंदर ऐसी बढ़ती जाएगी कि वह जो है अपनी सीमित अहंता को कोई नदी में ऐसी अहंता आ जाए तो वह कहे कि मैं समुद्र में नहीं मिलूंगी तो कभी भी अपने समुद्र भाव को नदी प्राप्त नहीं कर सकती है ऐसे अहंता का विकास हो रहा है इसलिए उसकी श्रुति निंदा करती है ये शब्द से कर्म प्रयोग आता है शब्द का उपनिषद में आप देखिए विद्या शब्द का प्रयोग दुई के लिए आता है उपासना के लिए या कर्म या उपासना के लिए या ज्ञान के लिए और जो उपासना और ज्ञान से पृथक है सीमितहंता को पोषण करने वाला जो कर्म है इसके लिए अविद्या शब्द का प्रयोग किया क्योंकि उपासक ये बात आती है अनुष्ठान करते हैं कर्मानुष्ठान करते हैं केवल कर्मानुष्ठान करते हैं वे अंधतम में जाते हैं उनकी सीमित हनता बड़ी पुष्ट होती जाती है अच्छा कहा कर्म छोड़ करके जो उपासना में जंगल में जा करके उपासना में लग जाते हैं कहते हुए उससे भी अंधकार में जाते हैं जो इधर तो भगवान के सामने बैठ करके खूब पूजा अर्चा करते हैं और इधर झूठ भी बोल देते हैं चोरी भी कर देते हैं गला भी काट देते हैं ऐसे व्यक्ति आपको जगत में दिखाई देंगे श्रुति कहती है वो तो उससे भी अंधकार में गया है क्योंकि कम तो कम से कम कर्मी पशु कर्म से हट करके जो है ये कर्म भाव में तो आया कर्तव्य भाव में आया और इसने उस सत्कर्म को भी छोड़ दिया और सत्कर्म को छोड़कर के अब जो है वह भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ करके खड़ा होता है और जो है इधर दुष्कर्म करता है बल नहीं है तुम क्या भगवान से प्रार्थना करोगे दुष्कर्मी प्रार्थना नहीं कर सकता है दुष्कर्मी क्या प्रार्थना करोगे इसलिए इस बात को ये देखो अनुभव है ये जगत में जो स्थिति है उसी को श्रुति कह रही है अपने सरफ से कोई बात नहीं करती ये दो प्रकार की हैं कि नहीं हम लोग अनुभव करके उसको देखते और श्रुति दोनों की निंदा कर देती है अंधम तमा प्रवेश अविद्यापास तमु ये वो विद्या या गुणा उससे भी ज्यादा अंधकार में ये जा रहा है इसको ज्यादा अंधकार में क्यों कहा पहली सीढ़ी भी छूट गई उसकी और दूसरी सीढ़ी मिली नहीं एक पद छूट गया और दूसरा पद उसको मिला नहीं बीच में त्रिशंकु के समान लटक रहा है वो तो जान रहा है यहाँ तो भगवान से कहने से हमारा काम चल जाएगा यहाँ पर ऐसा काम नहीं चलता है भले ही हमने ऐसा सुना है चर्च में इस प्रकार का काम चलता है तो चढ़ा देने से पाप दूर हो जाता है पर यहाँ नहीं ऐसा दूर होता तुम लड्डू चढ़ाओ चाहे बिल्कुल पत्र चढ़ाओ पाप तो का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा यहाँ पर दो कुछ कर्म सिद्धांत है ज्ञान ज्ञान यदि नहीं होता है तो कर्म जो है अकाट्य है उसका फल भोगना ही पड़ेगा दोनों की निंदा कर दिया। आ, दोनों की निंदा कर दिया पर दोनों शास्त्र हैं, उपासना भी शास्त्र है और कर्म भी शास्त्र है दोनों की निंदा आप कैसे कर सकते हैं कहा नहीं निंदा इसलिए हमने नहीं किया है दोनों को सच्चाई से स्वीकार करो अन्याय से मत स्वीकार करो इसलिए श्रुति कहती है अन्य देव आहुर्द्या अन्य दाहुर विद्याभ पूर्वेश न शास्त्र कहता है कर्मणा पित्रलोक विद्या देवलोक उपासना के द्वारा देवलोक को ये प्राप्त करता है और कर्म के द्वारा ये पितृलोक को स्वर्गलोक को प्राप्त करता है स्थिति में जिसका फल कहा गया है उसको कोई काट नहीं सकता है उसकी निंदा कैसे की जा सकती है इसलिए फिर उपनिषद कहता है कि हमने जो ये बात कही है वह तुम्हारे हित में कही है मेरे दृष्टिकोण को तुम समझने का प्रयास करो विद्यां अविद्यांस तेद उभ विद्या अविद्या मृत्यु तीर क्या विद्या मृत्यु हमने कहा है कि तुम सत्कर्म को मत छोड़ो सत्कर्म को छोड़ोगे तो में और दोसना को भी मत छोड़ो पर सत्कर्म और उपासना को साथ साथ अनुष्ठान करो तुम साथ साथ अनुष्ठान कर सकते हो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं ये दोनों एक साथ चल सकता है दोनों पढ़ाई एक साथ चल सकती है इस पढ़ाई में कहीं जो है अलग जाने की जरूरत नहीं इससे क्या फल होगा इससे ये फल होगा सत्कर्म छोड़ोगे तब तो पशु कर्म में चलो जाओगे सबकर्म तुम करते रहोगे कर्म अनुष्ठान के द्वारा तुम पशु कर्म से छूट जाओगे पाप से छूट जाओगे मृत्यु है यही पाप मृत्यु है और कोई मृत्यु नहीं है इसी का नाम मृत्यु है जो हम जो है शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को न चला करके मन के अनुसार चलाते हैं मनमुखी हो जाना ही मृत्यु में जाना है इसलिए इस मृत्यु से तुम छूट जाओगे शास्त्र के अनुसार कर्म करोगे कर्तव्य बुद्धि से कर्म करोगे तो मृत्यु से छूट जाओगे दो ही मृत्यु है इसमें एक तो पहली मृत्यु क्या है मनमुखी हो जाना पहली मृत्यु है और शास्त्र के अनुसार जो चल रहा है वह कामना युक्त हो जाना यह भी एक मृत्यु है इस मृत्यु से तुम छूट जाओगे यदि कर्तव्य बुद्धिया जैसे कहा नेवे है, ऐसे तुम तो तुम जो है ये दोनों मृत्युओं को पार कर लोगे और तुम उपासना कर रहे हो वो उपासना तुम्हारी साथ ही साथ हो रही है उसी कर्म के द्वारा उस प्रभु की आराधना कर रहे हो तो उस प्रभु के लोक को तुम प्राप्त करो वैदिक वांग्मय में, में सबसे उच्च कोटि का लोक है हिरण्यगर्भ। भात्म। हिरण्यगर्भ पद सबका उच्च तो उस हिरण्य गर्भात को प्राप्त कर लोगे इसीलिए शास्त्र में जहाँ मार्ग का विवरण आया वहाँ तीन ही प्रकार का विवरण है क्योंकि ज्ञानी जो है वह ज्ञानी जो है तत्वनिष्ठ हो जाने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर का जो है वह यही लय हो जाता है उसकी गति नहीं है अन्य उसके लिए किसी गति का वर्णन नहीं किया न तस्य प्राणा उत्तरा मंत्री अत समय परंतु बाकी लोगों की गति है वह गति कैसे होती है जिस समय आप मृत्यु के समीप आते हैं इधर से तो लोग कहते हैं कि अब होश नहीं है पर उस समय अंदर से होश जगता है बाहर से आप बेहोश हो जाते हैं तो अंदर से आपको होश जगता है बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है अंदर से होश जगेगा उस क्षण में ही सब काम हो जाएगा और उस होश में क्या होगा कि आपकी इस जन्म के किए हुए सारे कर्म उसको आप जानते हैं दुनिया भले ही न जानती हो पर आप तो जानते हैं वो तो सभी कर्म और पहले के जो भोगने के लिए शेष है कर्म वो कर्म इकट्ठे होकर के सिनेमा के रील के समा, समान समान आपके अंतर नेत्रों से निकल जाएंगे और वो जाते जाते जो उसमें तेज होंगे फल देने के लिए तैयार होंगे ये सृष्टि में बड़ा भारी विलक्षण नियम है देखिए आप पृथ्वी में बीज पड़ा है इतनी वर्षा होती है पर बहुत से बीज पड़े रहते हैं बरसात भर निकलते नहीं बथुआ का बीज पड़ा रहेगा मुझे तो देख के बड़ी हैरानी होती है फूले तो, अंकुरित होगा, नहीं तो सड़ जाएगा पर जाकर के निकलता है इतनी वर्षा में नहीं निकलता है काल जब तक पकाता नहीं बीज को तब तक वह फल देने के लिए तैयार नहीं होता जो कर्म हमारे वो रील में झट निर्णय हो जाता है तुरंत निर्णय हो जाता है जो कर्म हमारे फल देने के लिए तैयार हैं, काल ने जिनको पका दिया है वह वहां पर टिक जाएंगे आपके मन के सामने और बाकी विस्मृति में चले जाएंगे जैसे आप बहुत सुनते हैं पर कुछ बात टिक जाती है बाकी भूल जाती है इसी प्रकार जो फल देने के लिए तैयार है वो टिक जाएगा और बाकी जो है वह स्मृति को प्राप्त हो जाएंगे और वो टिके हुआ जो रील में कर्म जो टिके हुए हैं उसमें अधिक से अधिक कर्म जिस शरीर में भोगे जा सकते हैं ऐसे शरीर की स्मृति हो जाएगी यहाँ पर कंप्यूटर लगा है ऑटोमेटिक सब हो रहा है बहुत वैज्ञानिक पद्धति है आपके चाहने ना चाहने से आपको उसी शरीर की स्मृति हो जाएगी जो कर्म देव शरीर में भोगे जा सकते हैं तो देव शरीर की स्मृति हो जाएगी जैसे वह कर्म है उसी प्रकार की शरीर की स्मृति आपको स्मृति हो जाएगी और आपका मन उस शरीर में अहम भाव ले जाएगा इस शरीर से छोड़ देगा उस शरीर में अहम भाव लेकर के और फिर आप इस शरीर को छोड़ देंगे इसलिए आपका जन्म वही होगा दूसरी जगह नहीं हो सकता क्योंकि आपने पकड़ लिया उसको यहां पर निर्णय हो जाता है पहले तबादला की नोटिस वहीं आ जाती है कि जहां पर ये पहले काम कर रहा है वहीं पर उसको पता लग जाता वहां जाकर के नहीं यहीं पर यहां रहते रहते ही पता लग जाता है इस प्रकार मृत्यु के समय ही आपको पता लग जा अच्छा कोई निर्णय है कौन कहा जाता है शास्त्र कहता है तीन ही जो है वह मान तीन गति है एक मान लीजिए शास्त्रानुसार कर्म अनुष्ठान करता है पर भक्ति में उसका मन नहीं है ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होती है पर कर्म में गड़बड़ी नहीं करता है वो अभी अपने यहां महत्वपूर्ण व्यक्ति है ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह महत्वपूर्ण नहीं है वह अभी महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह शरीर छूटेगा तो शरीर छूटते ही उसको एक मार्ग मिल जाएगा यही अंदर ही प्रक्रिया है पर उस प्रक्रिया का मैं विचार करूंगा तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी नहीं तो मैं आपको बताता कि अंदर से ही कैसे प्रक्रिया होती है पहले जीव कहा होता है कैसे मार्ग मिलता है कहाँ से निकलता है क्यों सब एक जगह से नहीं निकलते हैं ये सारी प्रक्रिया शास्त्र में है मुझे इतने कहना है जो कर्मी है उसके लिए जो है उसके अभिनंदन के लिए खड़े हैं बाहर लोग हम नहीं देख सकते हैं पर वह वह लोग खड़े हैं ऐसे देवता हैं जो खड़े हैं उस कर्मी के स्वागत के लिए और एक परंपरा बनी है यहां से यहां तक पहुंचाने का कार्य इनका वहां से आगे पहुंचाने का कार्य इनका वहां से आगे पहुंचाने का कार्य इनका उसके लोक तक स्वर्ग तक ले जाकर के उस जीव को पहुंचाते पहुंचाने की व्यवस्था बनी है क्योंकि इसको तो देखा हुआ नहीं है ये तो बहुत है पर उसको ले जाकर के वहां पहुंचाने की व्यवस्था बनी है वहां पहुंचा दिया उसका देव शरीर हो गया उसका देव शरीर हो गया कर्म के अनुसार उसको भोग मिल रहा है दूसरा कर्म तो करता है पर उपासक है ईश्वर अर्पित कर्म करता है अथवा अच्छा उपासना करते करते करते करते इतना तन्मय हो गया है कि वह कर्म भी भूल गया है ऐसा भी होता है है उसके लिए अलग मार्ग बना हुआ है वह अपनी उपासना के अनुसार जाएगा, जाएगा।, जाएगा।, जाएगा इसी को उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग कहते हैं यह दक्षिणायन मार्ग है यह उत्तरायण मार्ग है बहुत लोगों को ऐसा भ्रम होता है मेरा शरीर उत्तरायण में छूटा तो मैं देव लोग दक्षिणायन में छूटा तब तो जो है कमजोर काम है पर ऐसा ऐसी बात नहीं है आपके पास पूंजी हो तो आप दक्षिणायन से जाएंगे आपके पास उत्तरायन की पूंजी है तो उत्तरायन से जाएंगे नागपुर से प्लेन तो खुलता है सभी के लिए वह प्लेन है पर जिसके पास टिकट है पूजी है वही बैठ पाता है और दूसरा कैसे बैठ पाएगा उसके पास पूंजी नहीं है तो वह प्लेन से नहीं जा सकेगा प्लेन तो सभी के लिए है उसके तरफ से निषेध नहीं है पर आपको टिकट लेने की पूजी होनी चाहिए तभी प्लेन पर आप बैठ पाएंगे नहीं तो रोक दिए जाएंगे जनता का राज्य भले ही है पर आप कहें कि जब हमारा राज्य है तो सब संपत्ति हमारी है हाँ है आपकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगा सकते आप योग्यता होगी तभी हाँ आप हाथ लगा सकते संपत्ति आपकी है इसमें कोई चाहते नहीं मार्ग आप सभी के लिए खुले हैं पर पूजी है तो आप बैठ सकते हैं नहीं कोई नहीं एक प्रश्न उठाया कि भाई यदि इस प्रकार की भी पूजी नहीं है इस प्रकार की भी पूजी नहीं है तो कहा जाएगा वो जीव का कहा कि जैसे मान लीजिए कि कोई माता है और माता बालक को बताती है कि बेटा इस मार्ग से चल वो नहीं चलता है इससे सरल है इस ये मार्ग है इससे चल पर यदि दोनों से नहीं चलता है माता का कहना ही नहीं मानता है तो फिर माता क्या कहेगी कि जा मेरा कहना नहीं मानता है तो रोएगा इसके बिना क्या चाहिए माता के पास अरे माता बालक को प्रेम से सिखाती है मार्ग मार्ग है मार्ग है इस मार्ग से चल दूसरे मार्ग से मत जा पर तो वो सुनता ही नहीं है किसी प्रकार नहीं सुनता है तो माता के हृदय से तो फिर यही आशीर्वाद निकलता है यही कहती है कि जा जब हित की बात नहीं सुनता है तो रोएगा श्रुति भी कहती है कि दोनों मार्ग के लिए साधन बता दिए पर तुम कर्म भी नहीं करते उपासना भी नहीं करते कर्म उपासना को लेकर के तुम आगे अपने जीवन को नहीं बढ़ाते हो तो जायस मृयस्न्मो मरो और क्या होगा तुम यही जन्मो मरो मच्छर बनो कया बनो तीन दिन जियो फिर मर जाओ फिर जो है दूसरा मच्छर बन जाओ फिर मर जाओ छिपकली बन जाओ फिर मर जाओ बकरी बन जाओ फिर मर जाओ भेड़ बन जाओ मरो और करें। अब क्या कर सकते हैं तुम नहीं मानते हो तो क्या किया जाए उसके लिए निर्णय कर दिया तो। त्रिकियं त्रिकियं अब हमको समझ लेना चाहिए कि क्या रहस्य है हमारे किस प्रकार कर्म और उपासना का समुच्छय बता दिया इसके लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कर उपासना के लिए कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है कर्म के लिए उपासना छोड़ने की जरूरत नहीं है एक रहस्य और शेष है समय पूरा हो गया फिर भी मैं उसको पूरा करूंगा थोड़ा सा समय आपका लगेगा उपासना में दो प्रकार की बात अपने हाँ शास्त्र का जब हम परिशीलन करते हैं तो दो प्रकार का एक ऐश्वर्यात्मक स्थिति जिसको कहते कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ पर्यतिक कार्य ब्रह्म पर एक कारण ब्रह्म है जिसको हम कहते हैं ईश्वर तो कारण ब्रह्म तो कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म ये दो है और दोनों आपको यदि अनुभव करना हो तो देखिए जागृत में आप जो अपने घर को सजा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तु लेकर के ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप ऐश्वर्य के उपासक हैं कि नहीं हैं ऐश्वर्य के उपासक हैं पर एक कैसी जगह भी है जहां कोई ऐश्वर्य नहीं है पर उसके भी आप उपासक हैं वो कौन सी है आप निद्रा में जाते हैं वहां कोई ऐश्वर्य नहीं है पर निद्रा से भी आप सकते हैं नहीं है निद्रा में जाने के लिए आप विह्वल हो जाते हैं इसका मतलब उसकी भी उपासना आपकी दोनों प्रकार की उपासना आपके अंदर का स्वभाव बनाती है आप ऐश्वर्य भी प्राप्त करना चाहते हैं पर निद्रा में भी जाना चाहते हैं ये दोनों प्रकार की उपासनाएं एक साथ हो सकती हैं कि नहीं हो सकती एक को संभूति कहते हैं एक को असंभूति कहते हैं योग दर्शन की दृष्टि से एक को प्रकृति लय करते हैं एक को ऐश्वर्य प्राप्ति करते हैं विभिन्न प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति और एक का नाम है प्रकृति लय अब आप दोनों की उपासना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कोई बाधा नहीं है दोनों की उपासना साथ हो सकती है जैसे आप अपने जीवन में दोनों उपासनाएं साथ कर रहे हैं इसी प्रकार जो है यहां भी आप दोनों उपासनाएं साथ कर सकते हैं दोनों उपासनाएं साथ कर सकते हैं क्योंकि कारण कार्य में अनुश्चित है कार्य उपासना के साथ कार्य उपासना के साथ साथ आप कारण की तरफ भी ध्यान रख सकते हैं आप ईश्वर के ऐश्वर्य के साथ साथ आप ईश्वर के स्वरूप के तरफ भी ध्यान कर सकते हैं सम्भूति और असंभूति शब्द के द्वारा पहले जो है वह दोनों की निंदा किया जैसे कर्म उपासना में निंदा किया था इसी प्रकार संभूति और असंभूति की असंभूति की उपासना के लिए संभूति को छोड़ने की जरूरत नहीं और संभूति की उपासना के लिए असंभूति को छोड़ने की जरूरत नहीं आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो भी ईश्वर का जो है आप ईश्वर के जो है वह तत्व का ज्ञान आप जो है वह ईश्वर के स्वरूप में लीन होना इसी के लिए अपने यहाँ अहंग्रहोपासना एक होता विषय थोड़ा बढ़ रहा है पर जरा उपासना के विषय में दो तीन बात समझ एक प्रतीकोपासना होती है एक अहोपासना होती है ये दो प्रकार की उपासना प्रतीकोपासना क्या है प्रतीकोपासना में ये है कि आप जो है आरोप करके उपासना करते हैं जैसे कैसे आरोप करके उपासना करते हैं ऐसे आरोप करके उपासना करते हैं जैसे सालग्राम में आप विष्णु का आरोप करते हैं आप विष्णु का आरोप करके उपासना करते हैं, आप भाव शक्ति को वहाँ पर केंद्रित कर देते हैं रहस्य वैज्ञानिक इसमें यह है कि आपका स्वरूप जो है परमेश्वर स्वरूप जो है वह सर्वत्र है सत है और अनंत वैभव का वह केंद्र है परंतु व्यक्ति का संकल्प कमजोर है या संकल्प कमजोर है नहीं तो आप ब्रह्मा के संकल्प में हिरण्य गर्भ के संकल्प में बैठ करके जरा देखिए वहाँ सारा काम संकल्प से ही हुआ कि नहीं हुआ पदेक्षता बहुत यहाँ पर बैठिए तो क्या हुआ ब्रह्मा ने हिरण्य गर्भ ने जिस समय भू ऐसी व्याहिती का उच्चारण किया प्रकट हो गया संकल्प में सारी शक्ति है और वह भी शक्ति संकल्प की नहीं है बल्ब में शक्ति है प्रकाश मिल रहा है पर बल्ब की नहीं है, किया है। की आपकी स्वरूप शक्ति है, है। के द्वारा अभिव्यक्त होती है संकल्प तो यही यही है है और सिद्धि का केंद्र में जो विकल्प रहित तो संकल्प है वही सिद्धि है आपका संकल्प विकल्प रहित तो हो जाएगा उस समय जो है आपका संकल्प सिद्धि बौद्ध धर्म को पराजित किया कुमार भट्ट ने बौद्धाचार्य को लंबी कथा में मैं नहीं जाता उस समय राजा धर्म था राजा ने सोचा कि ये लोग शास्त्रार्थ के द्वारा ये पराजित हो गए ये जीत गए पर हम ऐसे नहीं मानेंगे उन्होंने कहा भाई आप कहते हो स्वर्ग है आपको बड़े दूर तक दिखाई देता है और आप कहते हैं कुछ नहीं है आपको भी दिखाई देता है पर हमको तो इतने दूर तक नहीं दिखाई देता है एक वस्तु मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और उसको ढक करके रखूंगा जब दूर की वस्तु आप लोगों को दिखाई देती है तो नजदीक की जरूर दिखाई देगी इसलिए आप दोनों में से मैं पूछना चाहता हूँ जो ठीक ठीक बता देगा मैं उसको मानूंगा ये दूर का शास्त्रार्थ आदि हम नहीं जानते राजा ने एक घड़े में एक विषधर सर्प, सर्प रख दिया उसको सुंदर जो है और कपड़े से ऐसा सजा दिया कि देखते ही बना रहा था वो घड़ा और रख दिया और सबको बुला लिया दोनों आचार्यो को बुला लिया कहा कि बताओ इसमें क्या है बौद्ध आचार्य ने ध्यान लगाया ध्यान लगा करके उन्होंने मन को अपने केंद्रित किया मन को उस घड़े में प्रवेश कराया और उन्होंने देख लिया इसके अंदर विषधर सा हम नहीं कर पाते हमको मन का नहीं है पर उन्होंने हमारे इनमें क्या अंतर रह जाएगा ये राजा लोग बड़े चालाक होते हैं उन्होंने अपनी धारणा बनाई चैतन्य के साथ अपने संकल्प को केंद्रित किया और केंद्रित करके जो है उस संकल्प को जो है वह केंद्रित करके घड़े में ले गए और कहा कि राजनीश के अंदर कमल का फूल राजा प्रसन्न हो गया क्योंकि बौद्ध धर्म का आश्रय था पहले राजा ने कहा इसी फूल के द्वारा आपका सिर सजाया जाएगा पर जब खोला गया कपड़ा खोला गया तो कमल का फूल राजा हैरान हो गया उसने कहा मैंने रखा सर्फ और निकला फूल कहा महाराज ये कैसे हो गया कहा यह सामान्य बात है कि यह फूल है आपने कह दिया फूल है पर सृष्टि के आदि में ऐसा नहीं हुआ जैसा शब्द निकला वैसा अर्थ हुआ अभी जैसा अर्थ है ऐसा शब्द निकल रहा है पर सृष्टि के आदि में ये प्रक्रिया नहीं है जैसा शब्द निकला वैसा अर्थ हुआ इसलिए जैसा मैं कहूंगा वैसा निकलेगा आप में भी ये सिद्धि है पर हम सिद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं बस इतने बात है सिद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। और जब हमारा संकल्प कोई आश्रय लेता है ना, देवता का आश्रय ले लेता है महापुरुष का आश्रय ले, ले, ले, ले लेता है तो हमारी भाव शक्ति जो है वह एकदम तनमय बना देती है हमारा विकल्प खत्म हो जाता है हमारे अंदर पक्का हो गया कि होगा महापुरुष का आशीर्वाद है और विकल्प पक्का हो जब खत्म हो गया संकल्प ही रह गया तो वह कार्य आपका सीधे होना है यही उपासना का रहस्य है यह उपासना का रहस्य पर आधार बिना आप बढ़ नहीं सकते बस इसी बात आप जब विष्णु की मूर्ति रखते हैं कहते हैं विष्णु है और आप उसमें हो हो हो हो जाते हैं हो जाने पर आपका संकल्प जो है रहित हो जाता है है है विकल्प जाता जाता जाता आपको उस मूर्ति से सब कुछ मिल विष्णु का दर्शन भी हो जाता है। यह उपासना का रहस्य है बहुत लोग सोचते हैं आप जो है उपनिषद में उपासना देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे कभी कभी छान का प्रकरण जब उपासना का विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी हंसने लगते हैं कि क्या कहा गया है खाली बता दिया ये घड़ी है अब ये फूल फूल फूल है क्यों फूल है है है क्यों लाल होता है। ये ये गुलाब का घड़ी भी लाल दिखाई दे रही है इसलिए फूल है ऐसा ऐसा निरंतर अभ्यास करो तो क्या होता बुद्धिवादी तो इसको नहीं समझता बुद्धिवादी को भी ये समझना पड़ेगा कि वो मामूली चीज नहीं है यह इसी प्रक्रिया है वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रक्रिया है है है है कि जिस प्रक्रिया में करके, आपकी संकल्प संकल्प जो जो वह सिद्धि का मूल है, वहां तक आप, आपका संकल्प जाता है, और आप सिद्ध हो जाते हैं इस प्रक्रिया से उपासना प्रक्रिया से अपने भाव को केंद्रित करके सारी सिद्धि प्राप्त तो मेरा बहुत संक्षेप ने मैं यही कह दिया कि ये सम्भूति उपासना और असंभूति उपासना कारण ब्रह्म की उपासना और कार्य ब्रह्म की उपासना ये दोनों उपासनाएं एक साथ हो सकती हैं तो गर्मोर उपासना का और और का और और कार्य ब्रह्म ब्रह्म कारण जो है वह समुच्चय और इससे फल क्या होगा संभूति की जो उपासना आप करेंगे तो आपका अनैश्वर्य दूर हो जाएगा आपके अंदर एक ऐश्वर्य प्रकट होगा है? और संभूति भी थकाती है ऐश्वर्य थकाता है तो थकाने के बाद एक आप ऐसे जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर थकान मिट जाए तो अनैश्वर्य तो इससे दूर हो जाएगा और असम्भूति को उसके साथ आपने मिला करके किया है तो आप जो है ऐसे अमृतत्व को प्राप्त करें। इस संक्षेप में इसका अर्थ कर दिया अब इतने है इसीलिए दो प्रकरण यहाँ पर माना गया तो तो तो उसकी फलस्त्रुति कह दिया था मोह कशो तक अनुपस्थित उसकी फलस्त्री तो वहां कह दिया इस उपासना कर्म की फलश क्या है जो जो है जो है मृत उपासक कर्मी है वही मृत्यु के समय सावधान रह सकता है ये उपासक प्रार्थना करता है मृत्यु में प्रार्थना करता है तो मृत्यु के समय प्रार्थना करता है क्या प्रार्थना करता है कहता हे प्रभु आदित्य मंडल के आधार पर उसने उपासना किया है अग्नि के आधार पर उपासना किया है हृणमय पात्र पूवृण कहा कि हे भगवान आपकी किरण ज्यादा आ रहे हैं आप मृत्यु में प्रार्थना करता है वो तो मृत्यु के समय प्रार्थना करता है क्या प्रार्थना करता है था हे प्रभु आदित्य मंडल में के आधार पर उसने उपासना किया है अग्नि के आधार पर उपासना किया है हृणमय पात्रेण सत्युखम सत्य पूणु कहा ताकि हे भगवान आपके किरण जाला आ रहे हैं आपका दर्शन नहीं हो रहा है यहाँ बहुत चीजें ज्ञातव्य हैं तभी ये विषय समझ में आएगा यहाँ समय नहीं है इतना आप समझ सकते हैं आदित्य मंडल जैसे आपका शरीर है इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है इसी प्रकार ये आदित्य मंडल है इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और वह सूक्ष्म शरीर में किसकी उपासना होती है वह जो है समस्टि सूक्ष्म शरीर का केंद्र है वह समस्ती सूक्ष्म शरीर उसके अंदर केंद्रित है वो हिरण्य गर्भ है उसका नाम हिरण्य गर्भ है हमारे आपकी जितनी सूक्ष्म शरीर हैं, वो सभी जिसके अवयव हैं, ऐसा पूरे का अभिमान करने वाला आप कहेंगे पूरे का अभिमान हाँ इस शरीर में कितने कीड़े हैं ये डॉक्टर लोगों से पूछिए। डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कितने कीड़े हैं प्रत्येक कीड़े का एक शरीर है और शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है और वह उस शरीर का अभिमान करके सारा का सारा व्यवहार कर रहा है और आप ये पूरे का अभिमान करके व्यवहार कर रहे हैं कहाँ बिगड़ रहा है कहीं बिगड़ता नहीं है कहाँ विरोध है पूरे का अभिमान करने वाला हिरण्य गर्भ है एक अंश का अभिमान करने वाला जो है ये जीव है, है, है तो अंतर है। वह है जो पूर्ण ईश्वर ऐश्वर्य ऐश्वर्य अरे जीरो पावर वाले बल्ब के बल्ब के वाले के पास भी प्रकाश है पर वह प्रकाश हो है और पूरे विद्युत को आत्मसात करने वाला बल्ब है तो वह प्रकाश हो है तो संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने वाला हिरण गर्भ है उस हिरण गर्भ की उसने उपासना किया है अहंग्रह उपासना किया है प्रतीकोपासना में और पासना में यही अंतर है प्रतीकोपासना तो होती है पर उसके साथ मैं का संयोग नहीं होता है अहंग्रहोपासक जो है जिसकी उपासना करता उसको अपना स्वरूप मान उपासना करता ये मेरा आप सीमित अहंता सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने वाले हैं आंग्रोह पासना करके हिरण्यगर्भ को इन्हें समी सूक्ष्म शरीर शुक का अभिमानी आप अपने को पहले निर्णय कर लेंगे तो शरीर छोटने के बाद वहीं जाएंगे उसी भाव को प्राप्त होंगे दूसरे को नहीं प्राप्त होंगे मृत्यु में बैठ करके भी इस प्रकार और गर्जना करके और प्रार्थना करता है इन प्रार्थनाओं में भी बड़ा रहस्य है पर यहीं पर इसको समाप्त करना अच्छा रहेगा समय जो है वह ज्यादा हो रहा है और विषय लंबा है मैं इतने कहना चाहता हूँ कि दो मार्ग जो गीता में कहा गया था इस दो मार्ग का आपने यहाँ पर दर्शन किया ज्ञान मार्ग में क्या है और, और कर्म मार्ग ये दो मार्ग में जो है अधिकारी भेद कैसे है कर्म मार्ग का उपासना के तो साथ कैसे संबंध है उपासना में भी कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म की उपासना एक साथ कैसे हो सकती है ये सारा रहस्य आपने ईसावास्तोपनिषद के माध्यम से सुनने का प्रयास किया मैं भी जो है अपने अनुभव के अनुसार जितने सरल ढंग से आपको समझाना चाहता था वैसा जो है प्रयास किया पर अशब्द पद के विषय में अनुभव को शब्द जो का तो अभिव्यक्त करने में बड़े कमजोर होते हैं उसके लिए उस व्यक्ति को भी सावधान होना पड़ता है तो जितना आपने ग्रहण किया उतने से ही मुझे संतुष्टि है मैंने जो है वह अपने भरसक प्रयास ही किया कि जो मैं समझता हूँ उसको आपको समझाऊं बोलो सच्चिदानंद भगवान की ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णम दक्ष्य से पूर्णस्थमा पूर्णमे वा वहिष्य ओम शांति शांति शांति